जीवन की कला सीखनी चाहिए कि ठीक से जी सको तब तो जीवन का एक एक पल सार्थक कितना आनंद मिलता है कितनी शांति मिलती इस पे सार्थकता निर्भर होती है जैसे आमतौर से हम जीते हैं उसमें तो जीवन बिल्कुल निरर्थक हो जाता है कुछ सार्थक नहीं हो पाता वो जो मैं रोज कह रहा हूं वो इसी दृष्टि से तो कह रहा हूं कि जीवन कैसे ज्यादा से ज्यादा सार्थक हो सके कैसे ज्यादा सार्थक हो? तो अभी तो तुम्हारे बच्चों के जो प्रश्न वो पूछो। हम्म ये तो बड़े बड़े प्रश्न चलता रोज नहीं तुम्हारी कोई अपनी बात हो तो, पूछो, जो जो तो अपने -अपने करते वो ये भी कहते हैं कि इंसान एक है इंसान तो वो जरूरी वो क्यों नहीं सिखाते कि यही सच्चा धर्म है लेकिन अपने अपने को बैठो, बैठो। कोई सच्चा धार्मिक आदमी आदमी को लड़वाने के लिए तैयारी नहीं करवाता कोई पैगंबर या कोई ऐसा व्यक्ति लेकिन पीछे जो लोग इकट्ठे होते हैं धंधा करने वाले लोग जो हैं पंडित हैं पुरोहित हैं पुजारी हैं हैं वो ये सारा का सारा का खड़ा करते हैं। तो धर्म को नष्ट कर दिया पंडितों ने पुजारियों ने लेकिन ठीक ठीक कोई व्यक्ति जो सत्य को जानता है वो कोई आदमियत को लड़वाता नहीं वो कभी नहीं लड़वाता आदमी को अनु पीछे खड़े होकर सारा उपद्रव खड़ा करते है इसलिए मेरी एक कोशिश है वो ये कि किसी को किसी का अनुयायी नहीं होना चाहिए तो दुनिया में उपद्रव बचेगा नहीं तो नहीं बचेगा होने नहीं चाहिए किसी को किसी का समझे ना फॉलोअर्स जो हैं वो झंडे खड़े करते हैं संगठन बनाते हैं उनके कारण उपद्रव होता है इसलिए अब दुनिया में जो शिक्षक पैदा हो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई किसी का शिष्य ना बने कोई किसी का अनुयायी ना बने समझे ना तब दुनिया से हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी जैन मिट सकेंगे नहीं तो नहीं मिट सकेंगे ये कोई राम ने कृष्ण ने मोहम्मद ने क्राइस्ट ने खड़े नहीं कर दिए ये सब मामले ये पीछे से जो आदमी आते हैं वो वो खड़ा कर देते समझे ना हम्म जल्दी करो कोई तुम्हारी बात हो तो पूछो हम्म हाँ तुम जल्दी अपनी बात कर लो हाँ हाँ आ जा आ जा कल्पना इधर आजा जा नष्ट नष्ट करो मेरे समझ में में नहीं आता कि आप की प्रस्ता प्रस्ता की ने, ने ने आप की बातें करते कृष्ण को करने के और मेरी बारे क्या पहली बात तो ये कि कृष्ण क्या कहते हैं वो मुझसे पूछने से क्या फायदा कृष्ण कहीं मिल जाए तो उनसे पूछना चाहिए नहीं है कि नहीं गीता पर मैं क्यों कुछ कहू मेरी बात भी तुमने सुन ली गीता भी तुमने पढ़ ली तुम्हें जो ठीक लगे वो समझ लेना चाहिए पुरानी किताबों को बार बार खींच के जिंदगी में लाने की कोई जरूरत ही नहीं और उनकी वजह से फिजूल व्याख्या में पढ़ते हैं हम फिजुल परेशानी में पढ़ते हैं फिर हम जो व्याख्या करेंगे कृष्ण ने क्या कहा वो भी हमारी व्याख्या होगी एक हजार टीकाएं हैं कृष्ण की किताब पर तिलक कुछ कहते हैं, अरविंद कुछ कहते हैं, गांधी कुछ कहते हैं, विनोबा कुछ कहते हैं, शंकर कुछ कहते हैं, रामानुज कुछ कहते हैं कि कृष्ण का अर्थ क्या है तो एक हजार अर्थ करने वाले लोग मौजूद हैं। मुझसे पूछोगे एक अर्थ मैं करूंगा वो एक हजार में एक अर्थ होगा उससे कुछ हल नहीं होता मैं सीधी बात करना पसंद करता हूँ कृष्ण को बिचारों को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है सीधी मुझसे बात करो ना कृष्ण को क्यों बीच में लाते हो तुम्हें तो जो गलत लगता हो कहो गलत है मुझसे पूछो कि ये, ये क्यों गलत लगता है या ये क्यों सही है हमारी ये गलत आदत हो गई कि हम बीच में कहीं राम को लाएं कहीं कृष्ण को लाएं कहीं मोहम्मद को लाएं फिर बात शुरू करें बात तो हम दो को करनी उन विचारों को बीच में घसीट कर उनकी बेकार फजियत हो जाती नहीं हो जाती कृष्ण को छोड़ो मिल जाए कहीं तो उनसे पूछ लेना जब तक मैं हूं तो मेरी बात मुझसे पूछ लो नहीं तो कल मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाबत दूसरों से पूछोगे जाके कि वो ऐसा कहते थे उसका क्या मतलब समझे मेरी बात जब मेरे सामने कोई आ जाए और मेरे मेरे सामने कोई का थप्पड़ लगा दे तो मैं दूसरा मन होता है तुम्हारा क्या मन होता है प्रेम आपने सिखाया है की मैं भी प्रेम करू तो फिर तो ये प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन जो मेरी जिंदगी खतरे में होती है तो मैं क्या जिंदगी तो खतरे में है ही तो है ना? क्या करना जो मेरे आया, नाम तुम प्रेम की अगर बात समझ गए हो समझे ना? तो प्रेम के लिए कभी सवाल ही नहीं उठता कि क्या करना मेरी बात अगर तुम प्रेम की पूरी कला सीखते हो तो तुम्हें ये सवाल ही नहीं उठता कि क्या करना वो वो प्रेम प्रेम कुछ करेगा करेगा और प्रेम जो भी करेगा वो अच्छा होगा जैसे ये हमको दिखाई पड़ता है उस आदमी ने मेरे ऊपर चांटा मार दिया ये हमको दिखाई इसलिए पड़ता है कि हमारे भीतर प्रेम नहीं है नहीं, नहीं तो हमें कुछ और दिखाई पड़ता बुद्ध का एक शिष्य था वो पूर्ण नाम था उस भिक्षु का जब वो सारी शिक्षा पूरी हो गई तो बुद्ध ने उससे कहा कि अब तू जा और मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचा पर तू कहा जाएगा तो एक सूखा एक जगह थी बिहार में उसने कहा मैं वहां जाऊं वहां तक कोई भिक्षु अब तक गया नहीं बुद्ध ने कहा वहां मत जा वहां के लोग बहुत बुरे हो सकता है वो तुझे गालियां दे अपमान करें तो उसने कहा कि मेरे मन को यही होगा कि लोग कितने अच्छे हैं कि सिर्फ गालियां देते हैं अपमान करते हैं मारते नहीं मार भी सकते थे बुद्ध ने कहा भी हो सकता है कि कोई तुझे मारे तो तुझे क्या होगा तो उसने कहा आपके पास रखे मैंने प्रेम की जो साधना की है मेरे मन को यही होगा कि लोग कितने अच्छे सिर्फ मारते हैं मार ही नहीं डालते मार भी तो डाल सकते थे बुद्ध ने कहा और ये भी हो सकता है, कोई तुझे मार ही डाले तो मरते वक्त तुझे क्या होगा तो उसने कहा कि आपके पास जो मैंने जाना और जिया है मुझे यही होगा कि लोग कितने अच्छे हैं कि मुझे मार डाला कहीं मैं जिंदा रहता और जिंदगी में कोई भूल चूक होती तो उससे बच गया प्रेम की जब दृष्टि होती है तो तुम्हें ये नहीं दिखाई पड़ता कि इसने मुझे मारा तुम्हें कुछ और ही दिखाई पड़ हमें वही दिखाई पड़ता जो हमारी दृष्टि होती हमारी दृष्टि तो शत्रुता की है इसलिए ये प्रश्न खड़े होते हैं समझे ना जब तुम्हारी दृष्टि प्रेम की होगी तो ये प्रश्न खड़े होते ही नहीं तुम्हारा प्रेम अपने आप रास्ता खोज लेगा कि मैं क्या करूं जैसे मैंने कहा कि बुद्ध के ऊपर उस आदमी ने थूका तो बुद्ध ने चादर से पहुंच लिया और उससे पूछा कि और कुछ कहना तुमको ये नहीं दिखाई पड़ता कि कुछ कह रहा है तुमको ये दिखाई पड़ता है कि मेरे ऊपर थूक दिया तुम तो पागल हो जाते प्रेम की दृष्टि पैदा करो फिर रास्ता अपने आप मिल जाता है किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता अभी हमारी दृष्टि क्रोध की है तो क्रोध कहता है कि चांटा मारा दुगना चाटा मारो प्रेम की जब दृष्टि होगी उसको पैदा करना पड़ेगा सिर्फ समझ लेने से नहीं होगी साधना करनी पड़ेगी जब प्रेम की दृष्टि होगी तो शायद तुम्हें जो क्राइस्ट ने कहा है, वही दिखाई पड़ जाए यही दिखाई पड़ जाएगा दूसरा गाल और इसके सामने करने लेकिन यह अभी दिखाई नहीं पड़ सकता अभी तो यह बात बड़ी अब बड़ी बेबूझ मालूम पड़ती लेकिन दिखाई पड़ सकता है क्राइस्ट को जिन लोगों ने सूली दी तख्ती पर लटका दिया फांसी के आखिरी वक्त उन्होंने कहा कि हे परमात्मा इन सबको माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं ये ना समझी में कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फांसी की सजा इनको मिले ये सब सम ना समझ है ये कुछ जानते नहीं है समझे ना पर यह तो प्रेम की जब दृष्टि पैदा होगी तब उसके पहले नहीं तो इसलिए ये मत पूछो कि क्या करेंगे पहले यही फिक्र करो कि प्रेम की दृष्टि कैसे पैदा हो जाए फिर प्रेम अपना रास्ता खुद निकाल लेगा जैसे हम किसी आदमी को हमसे आके पूछे कि अंधेरे कमरे में मैं जाऊं तो मैं कैसे जाऊं तो मैं उससे कहूंगा कि तू दिया लेके जा फिर आगे मत पूछ दिए की रोशनी तुझे बता देगी कि तू कहां से जाओ कहां से ना प्रेम का दिया जब जल जाएगा तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि हम क्या करें और क्या ना करें इसलिए एक्शन पर मैं फिक्र ही नहीं करता कि तुम क्या करो इसका तय भी नहीं करता इतना ही तय करता हूं कि तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा हो जाए तो वो तय कर लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना उसकी फिक्र करो कुछ और हो बात तो आ गई हम तेरी रास्ता देख रहे भाई तू तो आई नहीं सब आ गए हैं बोलो इनका का बैठो, बैठो। अनुशासन डिसिप्लिन का क्या अर्थ है ये पूछते हैं जैसा अभी दुनिया में दिखाई पड़ता है वो तो अर्थ ये है कि बाहर से थोपे गए नियम शिक्षक थोपता है माँ बाप थोपते हैं स्कूल थोपता है समाज थोपता है ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा उठो ऐसे बैठो इसको वो डिसिप्लिन कहते हैं मैं इसको डिसिप्लिन नहीं कहता मैं तो अनुशासन कहता हूं कि तुम्हारे भीतर विवेक को जगाया जाए और तुम्हारा विवेक तुमसे जो कहे वो तुम करो एक ही डिसिप्लिन है कि मनुष्य का विवेक जगा हुआ हो बस और कोई नहीं है। और वो जो इनर डिसिप्लिन है वो जो भीतर से आने वाला अनुशासन है वो तो कीमत का है बाहर से थोपा गया अनुशासन बहुत खतरनाक है वह आदमी की आत्मा को ही नष्ट कर देता है तो एक प्रत्येक व्यक्ति की समझ बढ़ती चली जाए जैसे हम यहाँ बैठे हम सब चुप बैठे ये चुप बैठना दो कारण से हो सकता है या तो एक डिसिप्लिन है यहाँ आज्ञा है कि कोई बोल नहीं सकता सबको चुप बैठना पड़ेगा तो चुप बैठे वो झूठी डिसिप्लिन हो गई नुकसान पहुंचाने वाली हो गई लेकिन तुम्हें सुनना है तुम मेरी बात सुनने को उत्सुक हो इसलिए चुप बैठे हो ये इनर डिसिप्लिन हो यह तुम्हारे विवेक की बात हुई कि तुम्हें चुप बैठना है क्योंकि तुम्हें सुनना है ये डिसिप्लिन तो एक फ्रीडम है जो भीतर से आता है अनुशासन वो तो स्वतंत्रता है जो बाहर से आता है वो परतंत्रता है वो सब गुलामी है। और गुलामी के मैं बिल्कुल विरोध में हूं मैं ऐसी दुनिया पसंद मैं कोई डिसिप्लिन ना हो। हो। लेकिन हम अभी बच्चों को कभी विवेक तो सिखाते नहीं बस डिसिप्लिन सिखाते हैं ये सिखाते हैं ये करो वो करो ये नहीं सिखाते कि तुम्हें खुद दिखाई पड़े क्या करना उचित है तो मेरी दृष्टि उस बाबत यही है कि प्रत्येक बच्चे की समझ विवेक बढ़ना चाहिए बढ़ाना चाहिए हमें ताकि वो ऐसे योग हो जाए कि वो क्या करे और क्या ना करे अभी जो डिसिप्लिन है वो तो मिलिट्री डिसिप्लिन है वो कोई वो कोई अच्छी डिसिप्लिन नहीं है आदमी को जबरदस्ती करवाने का काम है और जबरदस्ती के भारी नुकसान है पहला नुकसान तो यह है कि जो आदमी जबरदस्ती किसी काम को करने को राजी होता है वो आदमी कमजोर हो जाता है उसका बल नष्ट हो जाता है उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है दूसरा परिणाम ये होता है कि जब भी उसको मौका मिलेगा तब वो ठीक उल्टा करेगा जो जबरदस्ती में उसको करना पड़ा है अगर वो यहां शांत बैठा रहा है सब जबरदस्ती की वजह से तो दीवार के उस तरफ हटते से आशांत हो जा पिता के सामने सिगरेट नहीं पी है उसने तो पिता के पीछे दीवार को उस तरफ सिगरेट पीना शुरू कर दिया क्योंकि तो वो तो जबरदस्ती थी ना कोई विवेक नहीं था उसका कमजोर करेगा आदमी को चोर बनाएगी डिसिप्लिन और जब वो ताकत में आएगा कभी आज बच्चा है कल जवान हो जाएगा आज बाप जवान है कल बाप बूढ़ा हो जाएगा हालत उल्टी हो जाएगी अभी बच्चा कमजोर बाप ताकतवर है कल बच्चा जवान होकर ताकतवर होगा बाप बूढ़ा कमजोर हो, हो जाएगा वो बाप कमजोर हो उस दिन वो बदला लेगा उसका रिएक्शन है, है, है उसका बदला लिया जा रहा है ताकत की हालत बदल गई है कमजोर ताकतवर हो गया ताकतवर कमजोर हो गया अब बदला लिया जा रहा है उसका सारी दुनिया में माँ बाप बच्चों से परेशान है उसका कुल कारण इतना है कि माँ बाप बच्चों को परेशान कर रहे हैं उसका सर्किल पूरा खड़ा हो जाता है फिर परेशानी होती है। फिर बाद में वो रोते हैं कि हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं दे रहे हमें धोखा दे रहे हैं हमें दगा दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं पूछता कि जब बच्चे छोटे थे तब तुमने इनके साथ क्या किया तुमने इनमें विवेक जगाया है जबरदस्ती कोई चीज थोप देने की कोशिश की जबरदस्ती के खिलाफ रिबिलियन विद्रोह पैदा होता ही है सारी दुनिया में जो व्यवस्था है वो इसलिए है कि विवेक नहीं है बस डिसिप्लिन डिसिप्लिन की बात चलती है ये आज हमारे तो पूरे मुल्क में हो गया है कॉलेज के लड़के हैं हाई स्कूल के लड़के हैं वो सब तोड़ फोड़ रहे हैं ये जबरदस्ती थोपी गई बातों के खिलाफ विद्रोह है और कुछ भी हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिलकुल तो आपके अंदर हमें हमारा बच्चा हमें हमारा बच्चा बच्चा दिखाई एक एक लगा कि ऐसा दुनिया को करता है। तो तो गलती कोई गलती नहीं है कोई गलती नहीं है गलती क्या है कहीं कोई गलती नहीं है आ जाइए आ जाइए हाँ किसी और को पूछना तो पूछ लो नही तुम तो सारा समय ले लोग फिर किसी और पूछना तो पूछो नहीं फिर उठना पड़ेगा ना हम्म हाँ इला जल्दी पूछ ले भाई हाँ बोलो जरूर तो बहुत सी बात करनी चाहिए पहली बात तो ये करनी चाहिए कि अगर दुनिया में जितने क्रांतिकारी तुम्हें दिखाई पड़ते हैं, उतने क्रांतिकारी हुए नहीं पुरानी परंपरा को तोड़ देने से कोई क्रांति नहीं होती परंपरा मात्र को तोड़ देने से क्रांति होती है अगर मैं ये कहूं कि पुरानी परंपराएं तो गलत है राम के भक्त मत बनो कृष्ण के भक्त मत बनो लेकिन मेरे अनुयाई बन जाओ तो मैं क्रांतिकारी नहीं हूं मैं केवल कंपटीटर हूं मैं कृष्ण का कॉम्पिटिटर का हूँ राम का कॉम्पिटिटर हूँ फला का कॉम्पिटिटर का हूं उनके अनुयायी को खींच के अपना अनुयायी बनाना चाहता हूं मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूं फिर क्रांतिकारी तो मैं तब हूं जब मैं ये कहता हूं कि मेरे अनुयायी भी मत बनो किसी के अनुयायी मत बनो किसी परंपरा को मत पकड़ो किसी चीज को जड़ता से मत पकड़ो लेकिन इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि तुम्हारा विवेक तुम्हारा अपना विवेक जागृत हो और तुम्हारा विवेक तुम्हें जो भी ठीक कहे करने को अगर तुम्हारा विवेक कहे कि कृष्ण ने जो कहा वो ठीक है करने जैसा इस कारण नहीं कि कृष्ण ने कहा है इस कारण नहीं कि 3000 साल से पूजा जाता है बल्कि इस कारण कि तुम्हारा विवेक कहता है कि ठीक है तो तुम करो तुम्हारा विवेक कहे कि मैं जो कहता हूं तो उसे करो लेकिन अंतिम गवाही तुम्हारा विवेक हो अंतिम गवाही ये ना हो कि कृष्ण भगवान के अवतार है इसलिए उनकी बात माननी चाहिए अंतिम बात यह ना हो कि एक बात पांच साल से मानी जाती इसलिए ठीक होगी ही उसे मानना चाहिए अंतिम बात न ये हो कि फला बात को मानने से स्वर्ग मिलेगा इस लोभ में माननी चाहिए फला बात को मानने से नरक जाना पड़ेगा इस भय में माननी चाहिए अंतिम कसोटी तुम्हारा विवेक हो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन हो कि ये बात मुझे ठीक लगती है तर्कयुक्त लगती है मेरे विवेक को अपील करती है इसलिए मानता हूं तो तुम अपने विवेक के अनुयायी हुए ना तो मेरे अनुयायी हुए ना तुम राम के ना कृष्ण के प्रत्येक मनुष्य को उसकी बुद्धि का अनुयायी बनाना है तो परंपरा टूटेगी और क्रांति होगी लेकिन अब तक तुम जैसा कहते हो अक्सर वैसा हुआ कि अगर मैं विरोध कर रहा हूं परंपरा का तो धीरे धीरे मैं एक नई परंपरा खड़ी कर लेता हूं इतनी हिम्मत क्रांतिकारियों में भी नहीं होती कि जब उनकी अपनी परंपरा बनने लगे तब वो तोड़ने की हिम्मत दिखना दूसरे की परंपरा तोड़ना बिल्कुल आसान है अपनी तोड़ने का सवाल है ना तो उसके लिए ध्यान में रखना चाहिए कि ठीक क्रांति हमेशा विवेक का अनुयायी बनवाती व्यक्तियों का नहीं मेरा कोई अनुयायी नहीं कोई कहता हो अपने को तो वो मेरे खिलाफ बातें कह रहा है मेरा कोई अनुयायी नहीं मैं किसी का गुरु नहीं हूं न किसी एक आदमी को कभी मैंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं न कभी एक आदमी को मैंने कहा कि तुम मेरे अनुयायी हो लेकिन फिर भी अगर कोई कहता हो तो वो मेरे खिलाफ बातें बोल रहा है वो मेरे पक्ष की बात नहीं बोल रहा है मेरी तो सारी चेष्ट यही है कि तुम अपने विवेक के अपनी बुद्धि के अपने चिंतन के अपने मनन के अपने ध्यान के अनुयायी बनो तुम किसी और के पीछे मत जाओ हमेशा अपने भीतर और अपने पीछे जाओ तो सच्ची क्रांति तो तभी होगी जब हम व्यक्तियों से मुक्त कर लेंगे और विवेक से जोड़ देंगे अभी कोई राम से जोड़ा है कोई कृष्ण से कोई मोहम्मद से कोई बुद्ध से कोई महावीर से कोई मुझसे जोड़ सकता है लेकिन ये सब एक सी बातें हैं जब तक तुम अपने से बाहर किसी से जुड़े हो तब तक तुम गलती में हो तुम्हारा अपना विवेक संयुक्त होना चाहिए न कोई किसी का गुरु है न कोई किसी का अनुयायी है न कोई आदर्श है न किसी के पीछे जाने की जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कीमत और मूल्य है और उस जैसा वो अकेला है दुनिया में अनूठा है उस व्यक्ति के अनुठे विवेक की इज्जत बढ़नी चाहिए तो तो कुछ हो नहीं तो नहीं हो सकता हाँ भाई जल्दी पूछ मैं अभी ले तक, तक जो जो साइंस ने शोध की है तो उसका हम लाभ उठाए तो बिल्कुल नए सिर को बिल्कुल नहीं है पहली बात और साइंस और रिलीजन में बुनियादी फर्क है दूसरी का बिल्कुल नहीं स्पिरिचुअल साइंस जैसी कोई चीज होती है साइंस हमेशा मेटीरियल होगी यानी मेरा मतलब यह है मेरा मतलब यह है कि धर्म और विज्ञान में यही बुनियादी विरोध है कि विज्ञान की परंपरा होती धर्म की परंपरा नहीं होती अगर न्यूटन पैदा ना हो तो आइंस्टीन पैदा नहीं हो सकता लेकिन बुद्ध ना पैदा हो तो भी मैं पैदा हो सकता हूं नहीं मेरा कहना यह है अगर दुनिया के सब शास्त्र नष्ट हो जाएं तो भी आदमी धार्मिक आदमी इसी वक्त पैदा हो सकता है अग्रवाल जी धार्मिक हो सकते लेकिन दुनिया के अगर विज्ञान के शास्त्र नष्ट हो जाएं तो हवाई जहाज नहीं बनाया जा सकता धार्मिकता ऐसी चीज है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी सहारे को उपलब्ध कर सकता है और विज्ञान बिना सहारे को उपलब्ध नहीं होता इसलिए विज्ञान कलेक्टिव इफर्ट है और रिलीजन इंडिविजुअल इफर्ट है जैसे कि दुनिया के सब प्रेमी जितने हुए हैं दुनिया में वो ना भी हुए होते तो भी मैं प्रेम करता है प्रेम के लिए परंपरा की जरूरत नहीं कि लैला हो मजनू हो फरियाद हो सीरी हो तब मैं प्रेम कर सकता हूं कोई ना हुए हो तो भी मैं प्रेम कर सकता हूं प्रेम बिल्कुल वैयक्तिक एक एक व्यक्ति की क्षमता है लेकिन अगर बैलगाड़ी का चाक बनाने वाला न हुआ हो तो हवाई जहाज नहीं बन सकती क्योंकि वो उसी श्रृंखला का हिस्सा है तो विज्ञान सामाजिक उपक्रम है और धर्म वैयक्तिक अनुभव है और ये दोनों में इतना बुनियादी फर्क है इसलिए धर्म एक स्वतंत्रता है विज्ञान एक स्वतंत्रता नहीं उसमें आप पीछे से बंधे हैं हमेशा बंधे हुए धर्म एक स्वतंत्रता उसमें कोई किसी से बंधा हुआ नहीं आप अनुभव का लाभ ले नहीं सकते सेवा अनुभव किए बिना ये, मेरा मतलब यह है प्रेम किए बिना प्रेम के अनुभव का कोई लाभ आप ले नहीं सकते और प्रेम आपने किया तो किसी के अनुभव नहीं। नहीं, अपना अनुभव हो गया मेरा कहना ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जीवन की जो अनुभव से ही अनुभव होता है और कोई रास्ता नहीं है प्रेम के बारे में जो है जिज्ञासा प्रेम के कारण नहीं जागती की आप कोई ने प्रेम किया इसलिए जिज्ञासा जागती है प्रेम के बारे में बिल्कुल नहीं जागती बल्कि मर सकती है जिज्ञासा सुनने से प्रेम तो आपके प्राणों की प्यास है सुनने उन्ने से नहीं जागती आपको जंगल में बिठा दिया जाए प्रेम का आपने शब्द भी ना सुना हो तो भी प्रेम जगेगा एक शब्द ना सुना हो एक कहानी ना पढ़ी हो एक गीत ना पढ़ा हो तो भी प्रेम जगेगा वो तो वैसे ही है जैसे आपको प्यास लगेगी कोई प्यास इसलिए थोड़ी लगती है हमने किताबों में पढ़ लिया की प्यास लगती है गर्मी पड़ती तब प्यास लगती वो तो गर्मी पड़ी और प्यास लगेगी वो प्यास आपके प्राणों का धर्म है आपने सुना हो कि नहीं सुना होगी प्यास लगती है प्यास लगेगी जब गर्मी पड़ेगी ठीक प्रेम भी वैसा है ठीक परमात्मा भी वैसा है लेकिन विज्ञान वैसा नहीं है विज्ञान वैसा नहीं है वो तो ट्रेडिशनल श्रृंखला से चलता है इधर तक काम हो चुका है इतना आप अध्ययन कर लीजिए तो फिर आप थोड़ा सा काम आगे कर सकते हैं नहीं तो आगे नहीं कर इन दोनों में बड़ा बुनियादी फर्क है तो मैं कहता हूँ विज्ञान की तो परंपरा होती है शास्त्र होता है गुरु होते हैं शिष्य होते हैं धर्म में ना शास्त्र है ना गुरु है ना परंपरा है ना कोई शिष्य इसलिए धर्म परम मुक्ति क्योंकि ये सब चीजें बांधने वाली हैं और धर्म में तो कुछ कोई बांधने वाला नहीं अब जल्दी तेरा आखिरी भाई नहीं हम माफ नहीं करेंगे फिर तो वक्त होगा अभी नहीं साढ़े ग्यारह बजे अभी बात करें आने का टाइम फिर आपसे बात कर लो रात तो को हाँ हाँ बात हो रही है, नहीं। नहीं है तो भाई तो गैर साधक पूछते नहीं, पूछते नहीं हम करें क्या बोलो तो पूछते क्यों नहीं बात करते साधक नहीं है पागल विद्यार्थी से बड़ा कोई साधक होता है विद्यार्थी ही सबसे बड़ा साधक है वही तो शुरुआत है जिंदगी के साधना की अगर उसी वक्त साधना शुरू हो जाए तो तेरी जिंदगी कुछ और ही बन जाएगी अब ये लोग तो जो बूढ़े हो गए ये वापस विद्यार्थी हो रहे हैं समझे ना इनको तो बड़ी कठिनाई होगी इनको बहुत कठिनाई तुझे तो कठिनाई नहीं होगी नहीं समझी तू वो तो जिंदगी की साधना तो सबके लिए है जो भी जिंदा है हुं? चाहे वो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों बच्चों के लिए ज्यादा है क्योंकि जिंदगी उनके सामने पड़ी है अभी बूढ़ों के लिए तो जिंदगी पीछे निकल गई अब थोड़ा सा समय बचा है वो बड़े बेचैन घबराहट में तेरे सामने तो पूरा समय पड़ा हुआ है अगर अभी से तुझे साधना के स्पष्ट हो जाएं तो तेरी जिंदगी वहाँ पहुंच जाएगी जहाँ पहुंचनी चाहिए नहीं हाँ ये बात क्या जल्दी करोड़ हाँ, बोलो बोलो न और अच्छा बर्ताव करना चाहिए <laughs> समझे ना पहली तो बात ये कि जब भी कोई तुम्हारी भूल बताए तो इस बात को बहुत जल्दी मत मान लेना कि हमारी भूल नहीं है क्योंकि हमारे अहंकार की वृत्ति होती है कि अपनी भूल को मानने को राजी ना जब भी कोई भूल बताए तो पहले तो ये सोचना ही कि जरूर सौ में निन्यानवे मौके होंगे की मेरी भूल है तो पहले मैं सोच लू की मेरी भूल है कि नहीं पहले तुम्हारा तो मन ही होता कि हमारी भूल है ही नहीं सभी का मन ये होता है दुनिया में मुश्किल से वो आदमी मिलेगा जो कहेगा मेरी भूल थी दो आदमी लड़ेंगे दोनों कहेंगे दूसरे की भूल थी समझे ना तो पहले तो हमारे मन की सहज वृत्ति है कि वो कहेगा हमारी भूल नहीं है ये इस पर थोड़ा समझ करना कि भूल हो सकती है, पहले इसकी खोज करना कि क्या भूल हो सकती है बहुत निष्पक्ष मन से तो सौ में निन्यानवे मौके में तुमको भूल मिल जाएगी अगर एक मौके में तुम्हें भूल ना मिले तो मैं लगे कि भूल नहीं है मेरी समझे ना और कोई अपमानजनक व्यवहार कर रहा है तो भी उस क्षण में जब वो अपमानजनक व्यवहार कर रहा हो अगर तुम भी वैसा व्यवहार करते हो तो इससे कुछ हल नहीं होगा इससे कोई चीज सुलझेगी नहीं उस वक्त शांति से सुन लेना उससे कहना कि मैं आधा घंटे बाद जब आप शांत हो जाएंगे आपको निवेदन करूंगा अभी नहीं क्योंकि अभी तो आप क्रोध में अभी निवेदन करने का कोई मतलब नहीं आप अभी जो आपको कहना है कह लें गुस्सा निकालने में आधा घंटे बाद आता हूं निवेदन करूंगा आ, इतनी बात कहने से ही वो आदमी शांत होगा आधा घंटे बाद जाके अपनी बात कहना कि ऐसा ऐसा मुझे लगता है मुझे तो नहीं लगती कि मेरी भूल है फिर भी मैं समझने को राज्यू अगर मेरी भूल हो तो समझा दे माफी मांग लू अगर मेरी भूल ना हो तो भी स्पष्ट हो जाए ताकि मैं चिंता से मुक्त हो जाऊं जब भी कोई क्रोध में हो अपमान कर रहा हो गाली दे रहा हो तब तो उससे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं वो तो पागल से तुम जूझ रहे हो वो तो पागलपन की हालत में है उस वक्त तुम्हें एकदम शांत होना चाहिए तुम जितने शांत हो उतना ही उसको तुम आत्मग्लानी से भर दोगे उसको लगेगा कि मुझसे भूलोगे अच्छी बात हाँ बंधन नहीं सहज है ना विवाह का मतलब कुल इतना ही है प्रेम के बाद कि दो व्यक्तियों को समाज ने स्वीकृति दे दी कि उनके प्रेम को समाज ने भी स्वीकार कर लिया और कोई मतलब नहीं है तो के प्रेम क्या प्रेम आम आमतौर से होना मुश्किल है सौ में निन्यानबे मौके नहीं होने के हैं अब राम और सीता का क्या हुआ तुम्हें कुछ पता नहीं कौन जानता है कि राम का प्रेम पहले नहीं हो गया सीता को बगीचे में देख के मैंने सुना पहले ही हो गया <laughs> नहीं वो प्रेम का ही मामला था राम सीता का विवाह बाहर नहीं हुआ वो प्रेम का ही झगड़ा था वो ट्रायंगल जो था ना प्रेम का ही झगड़ा था वो रावण को भी प्रेम पकड़ा हुआ था तो ट्रायंगल जैसा फिल्म में बनता है वही पुरानी कहानी है वही राम रामन सीता दो प्रेमी और एक प्रेमी का फिर अब दोबारा